जिसके लिए यहां आए थे वह काम पूरा हो गया यहां किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठारना चाहिए नंद जी जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहां बैठे हैं शीघ्र अपने गोकुल में जाइए वहां रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा वासुदेव जी के यूं कहने पर नंद और गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से चल दिए उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी पूतना रात में जिस-जिस मुख में अपना स्तन डालती थी उस उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था श्री ने उसके स्तनों को दोनों हाथों से पकड़कर खूब से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ किया उस राक्षसी के शरीर की नस के बंधन छिन्न-भिन्न हो गए वह जोर-जोर से हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया पूतना का चितकार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं यह देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया नंद ने भी गाय का गोबर ले श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है तुम्हारी रक्षा करें जिनकी दाढ़ के अग्र पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है वे 12 रूपधारी तुम्हारी रक्षा करें तुम्हारे गुदा भाग और उधर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें जो एक ही क्षण में बामन से विराघ बन गए और तीन पग से सारे त्रिलोकी को नाप कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे वे भगवान बामन तुम्हारी सदा रक्षा करें तुम्हारे सिर की गोविंद और कंठ की केशव रक्षा करें मुख बाह प्रबाह कोहिनी से नीचे का भाग मन और संपूर इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य शाली अविनाशी भगवान नाराय रक्षा करें भगवान वैकुंत दिशाओं में मदसूदन विदिशाओं कोणों में रिशी केश आकास में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वास्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ एक दिन की बात है मद सूधन श्रीकिष्ण छकड़े के नीचे सोय हुए थे। उस समय वे दूद पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर उपर की ओर फेकने आरंब किये। उनका एक पैर छकड़े से छोगया। उसके रोते ही रोते। हल्के आघात से ही वह छतरा उलटकर गिर पड़ा उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट-फूट गए उस समय समस्त गोप-गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उत्तान सोए हुए हैं तब गोपों ने पूछा किसने इस छकरे को उलट दिया वो वहीं कुछ बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा इस बच्चे ने ही गिराया है यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया यशोदा ने भी आश्चर्यचकित हो टूटे फूटे भांडों के टुकड़े और छकड़े की दही फूल फल और अक्षत से पूजा की एक दिन वासुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से चिपे-चिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के विजोचित संस्कार किए उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महा बलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए घुटने के बल से चलने के कारण उनके दोनों घुटने और हाथों में रगड़ पड़ गई थी वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर-उधर घुमा करते थे यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थीं कभी गावों के बाड़े में खेलते-खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ-साथ खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया उन्होंने अनायास ही बड़े-बड़े कार्य करने वाले कृष्ण की कमर में रस्सी कस और उन्हें ऊखल से बांध दिया उसके बाद कहा चंचल तू बहुत उधम मचा रहा था अब तुझ में सामर्थ हो तो जा यूं कहकर गृहस्वामिनी यशोदा अपने काम-काज में लग गईं जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं तब कमलनयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच जा निकले वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा उसी समय ऊंची शाखा वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर पड़े वृक्ष के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए आने पर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं उनकी मोटी-मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूट-टूट कर बिखर गई हैं उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद-मंद मुस्कुरा रहा है उसके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत झलक रहे हैं उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है उधर में दाम रस्सी बंधने के कारण ही कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई तदंतर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप जो बड़े-बड़े उत्पातों के कारण बहुत डरते थे उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए यहां नाश के हेतु भूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं जैसे पूतना का विनाश छकड़े का उलट जाना और बिना आधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिरना आदि अतः हम विलंब ना करके शीघ्र ही यहां से वृंदावन को चल दें जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात ब्रज को नष्ट कर दे तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने-अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे शीघ्र चलो विलंब ना करो फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे रजका वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के अभुदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब ओर वर्षा काल की भांति नई-नई घास जम गई वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप-गवओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकरों की भांति बाणा लगाकर बस गया तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे गोस्ट में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की वाल लिलाएं किया करते थे मोर के पंख का मुक्ट बनाकर पहनते जंगली फुस्पों को कानों में धारण करते कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेट कर उनी के चिद्रों से तरह तरह की दुहनी निकालते � दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान में विचरण करते थे कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालौचित किरणें करते फिरते थे इस प्रकार कुछ समय पर बलराम और श्री कृष्ण वर्ष के हो गए जो संपूर्ण जगत का करने वाले हैं वे उस में बचनों के पालक बने हुए थे धीरे-धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थीं पानी पड़ने से नई-नई घास उगाई स्थान-स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई जैसे तन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी-भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्दत्त मनुष्य के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर पट के ऊपर से बहने लगा संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छा अनुसार ब्रज में लौट आते और अपने समवयस्क ग्वाल वालों के साथ देवताओं के भांति क्रीड़ा करते थे